ठोक एस धम्मो सनंतों नंबर ट्वेंटी फोर आखिरी सवाल आप कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अनूठा और अद्वितीय है और यह भी कहते हैं कि व्यक्ति समष्टि से अविच्छिन्न है दरअसल व्यस्टि ही है क्या इस वक्तव्य पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे दो शब्द ठीक से समझ लो समाज और समष्टि समाज का अर्थ है आदमियों ने अपनी मूढ़ता अपने अज्ञान अपने अहंकार में जो ताना बाना बुना है आदमियों की जो भीड़ भीड़ का जो मन सभी आदमियों के अज्ञान का जो जोड़ है अहंकार का जो जोड़ है वह समाज समस्ती से अर्थ है परमात्मा अस्तित्व उसमें आदमी का ही सवाल नहीं है वृक्ष भी सम्मिलित हैं, चट्टाने भी चांतारे भी सब कुछ सम्मिलित थे, समि का अर्थ जो है सारा का सारा अगर तुम जो है उसके साथ एक हो जाओ तो उसी को बुद्ध धर्म कहते हैं धम्म कहते हैं अगर जो है ये जो सारा अस्तित्व है इसके साथ तुम्हारा संघर्ष छूट जाए तुम इसके साथ एक हो जाओ तल्लीन डूबे हुए इसकी मस्ती में मस्त इसको तुम पी लो तो तुम परम शांति को परमानंद को उपलब्ध हो जाओगे दूसरी एक भीड़ आदमियों की है वह एक दूसरा ग्रोह है जिसने सारे अस्तित्व की फिक्र छोड़ दी है और अपने ही नियम बना लिए आदमियों की भीड़ ने अपना ही शास्त्र बना लिया है अपनी ही नीति रिवाज परंपरा बना ली है वो अज्ञानियों का अस्तित्व के ऊपर जबरजस्ती आरोपण है तो जब मैं कहता हूं व्यक्ति अनूठा है तो मैं यह कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं है समाज में प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है और प्रत्येक व्यक्ति को अनूठे होने की हिम्मत रखनी चाहिए इतना साहस रखना चाहिए कि भीड़ तुम्हें डुबाना दे नहीं तो तुम अपनी आत्मा को कभी खोज ही ना पाओगे समाज से मुक्त होने की हिम्मत चाहिए क्योंकि समाज निम्नतम तल पर जीता है क्योंकि वो सबके जोड़ है मूढ़ों की बड़ी संख्या है वो भी उसमें जुड़े उनकी ही भीड़ है उनका ही बहुमत है वो भी उसमें जुड़े इसलिए अगर तुम भीड़ के साथ खड़े हो तो तुम्हें निम्नतम के साथ खड़ा रहना पड़ेगा अगर तुम भीड़ की मानकर चलते हो तो तुम पाओगे कि तुम अपने श्रेष्ठतम की पुकार को नहीं सुन सकते फिर तुम्हें निकृष्ट की पुकार ही सुननी पड़ेगी अद्वितीय होने का अर्थ इतना ही है कि तुम यह जानना कि तुम भीड़ के एक अंग नहीं हो भीड़ में जीना भला लेकिन भीड़ से अपनी दूरी भी बनाए रखना फासला भी बनाए रखना भीड़ तुम्हें डुबाना ले तुम अपने अनूठेपन को कायम रखना लेकिन अगर इतनी ही बात होती तो यह अनूठापन अहंकार बन जाता भीड़ से तो अलग करना और समष्टि में दुबाना समाज से तो मुक्त होना और समष्टि में डूबना वो अपने हर कदम पर है काम या बे मंजिल आजाद हो चुका जो तकलीद कारवां से ये जो यात्री दल है इसके साथ चलने से जो मुक्त हो चुका है उसकी मंजिल उसके हर कदम पर उसके साथ है इसके साथ ही अगर तुम्हें चलने की जिद्द है तो तुम कहीं ना पहुंच पाओगे ये भीड़ कहीं पहुंचती नहीं मालूम होती ये चलती ही रहती लोग बदलते जाते भीड़ चलती रहती तुम नहीं थे तो कोई और चल रहा था एक हटता है दस आ जाते भीड़ चलती जाती ये भीड़ कभी नहीं पहुंचती व्यक्ति पहुंचे हैं भीड़ कभी नहीं पहुंची तुमने कभी सुना कोई भीड़ बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई कोई भीड़ बुद्ध बन गई हो मोहम्मद बन गई हो कबीर नानक बन गई हो जब कोई बनता है तो व्यक्ति यह भीड़ तो कभी नहीं कुछ बनती कभी नहीं कहीं पहुंचती इसकी मंजिल आती ही नहीं यह यात्री दल ही है बस ये यात्रा ही करता है इससे थोड़ा मुक्त होना जरूरी है इसकी चाल में चाल लगाए रखना ठीक नहीं इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम इससे व्यर्थ नाहक उलझने लगो लड़ने झगड़ने लगो क्योंकि अगर लड़ना झगड़ना शुरू किया तो भी तुम भीड़ में ही उलझे रहोगे इसलिए मैं तुम्हें कोई झंझट लेने के लिए नहीं कह रहा हूं कि भीड़ पूर्व जाती हो तो तुम पश्चिम जाओ कि भीड़ पैर के बल चलती हो तो तुम शीर्षासन लगाओ कि भीड़ जो करती हो तुम उससे उल्टा करो क्योंकि उल्टा करने में भी तुम भीड़ से ही बंधे रहोगे तुम भीड़ की फिक्री छोड़ दो तुम भीड़ के प्रति धीरे धीरे तथस्ट उदास हो जाओ उदासीन हो जाओ भीड़ ठीक है उसे जो करना हो करने दो उनकी मौज अगर उन्होंने यही तय किया है तो वह यही करें तुम भीड़ से अकार संघर्ष में भी मत पड़ो अन्य था वो भी तुम्हें अटकाएगा क्योंकि जिन से लड़ने हो उनके पास रहना पड़ता है। दोस्ती करो तो फंसे दुश्मनी करो तो फंसे न दोस्ती करना ना दुश्मनी किसी को पता ही ना चले तो तुम भीड़ में खड़े खड़े भीड़ के बाहर हो जाते हो चुपचाप भीड़ से अपने को अलग कर लेना तुम समि के साथ अपना संबंध जोड़ो तुम समग्र के साथ अपना संबंध जोड़ो विराट के साथ उसके नियम का पालन करो तब तुम हैरान होगे कि भीड़ गलत ही सिखाती है गलत ही करवाती है भीड़ के सभी सूत्र अहंकार के हैं भीड़ अगर तुमसे कहती है कि विनम्र भी बनो तो इसीलिए कहती है ताकि तुम्हारी इज्जत हो तुमसे कहती है विनम्र बनो ताकि लोग तुम्हारा आदर करें अभी बड़े मजे की बात है विनम्रता भी सिखाती है तो आदर पाने के लिए वो तो अहंकार की तलाश है अगर तुमसे कहती है धन का त्याग करो तो भी इसीलिए कि त्याग का बड़ा सम्मान है, त्याग की बड़ी संपदा है अगर भीड़ तुम्हें कुछ भी सिखाती है तो गलत कारणों के लिए सिखाती अगर ठीक भी सिखाती है, तो भी गलत कारणों के लिए सिखाती इसलिए भीड़ से धीरे धीरे हटो विनम्रता सीखो जरूर लेकिन समाज के जूठे कुएं से मत पीना वो पानी वहां जहर घोला हुआ है समष्टि का शुद्ध जल उपलब्ध है वहां से पीना वहां सीखना विनम्रता तब उसमें जहर न होगा वहां सीखना त्याग तब उसमें जहर ना होगा और तब तुम बड़े हैरान हो चीजें बड़ी सरल उन्हें नाहक कठिन बना दिया है क्योंकि भीड़ कठिनाई में रस लेती जब तक कोई चीज कठिन ना हो भीड़ को रस ही नहीं आता क्योंकि कठिन हो तभी अहंकार को चुनौती मिलती जीवन सरल है जीवन बिल्कुल सादा है जीवन में जरा भी उलझाव नहीं एकदम सहज है सरल सुगम है। मगर तुम समि की तरफ ध्यान दो चांतारों पे नजर रखो आदमी की तरफ थोड़ी पीठ करो झरनों सागरों की आवाज सुनो आदमी की तरफ कान जरा बहरे करो आदमी के रचे शास्त्रों में बहुत मत उलझो जब परमात्मा का शास्त्र जानो तरफ मौजूद है उसे ही पढ़ो जल्दी ही तुम पाओगे कि तुम उस सूत्र को पकड़ने लगे जिसको बुद्ध सनातन धर्म कहते हैं एस धमो सनातनो प्रकृति के साथ सत्संग करो झरनों के पास बैठो फूलों से थोड़ी दोस्ती करो आकाश में थोड़ा झांको तो आकाश तुम में भी झांकेगा फूलों से जरा निकटता बढ़ाओ तुम्हारे भीतर के फूल भी खिलने लगेंगे जितने तुम स्वभाव को और समष्टि को खोजने लगोगे उतना स्वभाव और समष्टि तुम्हें खोजने लगेगी सारी सृष्टि परमात्मा का मंदिर है आदमी के बनाए मंदिरों में बहुत पूजा कर चुके उन्होंने सिर्फ तुम्हें लड़ाया झगड़ाया बांटा काटा मंदिर मस्जिद से लड़ता रहा मस्जिद मंदिर से लड़ती रही बहुत हुआ अब तुम ऐसे मंदिर को खोजो जिसका किसी और मंदिर से कोई झगड़ा ना हो यह विराट उसका ही मंदिर है आकाश उस मंदिर का चंदोबा है और परमात्मा सब जगह प्रतिष्ठित है कोई अलग से मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है ये सभी मूर्तियां उसी अमूर्त की और ये सभी रूप उसी अरूप के हैं और ये सभी नाम उसी अनाम के आचित आज